नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश राय जी का उज्जैन से उमेश राय जी पूछते हैं मेरे पास सदैव एक निर्णय स्मरण में है ही अभिव्यक्त तो होने के लिए कभी कभी उलझन रहती है क्योंकि पूरे को समझ पूरे की समझ जो नहीं है फिर भी सही या गलत तो करके ही अनुभव में बनता है इस पर विश्वास बना है कोशिश है कि ठीक कर पाऊँ पर फिर भी गलत तो हो ही जाता है जिससे विश्वास बनता ही नहीं खुद पर अब इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाएँ ताकि आशा बनी रहे सकारात्मक रूप में और प्रवृत्ति में नियंत्रण कर सकें हम्म ये ठीक बात है देखिए हम जिसको ठीक सुनते हैं समझते हैं उस तरफ चलते नहीं हैं तो उस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो कुल मिलाकर उससे दूर भागने के लिए हम कुछ कुछ काम करते रहते हैं हमारा कन्फ्यूजन है कुल उमेश भैया इतना ही है कि आपको बेहतर चीज़ मिल जाने के बाद भी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं सारे कन्फ्यूजन का स्रोत यहीं से खड़ा होता है और गड़बड़ियों में ही कुछ करके हम वापस अपने को अनुभव संपन्न होना चाहते हैं ऐसा जो मान्यता है हमारा वो ठीक नहीं है गलती का कोई अनुभव होता नहीं है है ना अगर ऐसे कर कर के अनुभव होता तो अभी तक माना जाती क्या क्या नहीं कर डाली अनुभव संपन्न हो जाते द्वंद्व से मुक्त हो जाते कन्फ्यूजन से मुक्त हो जाते अब आपके लिए इतनी बात हमारा कहना पड़ता है कि यदि कोई चीज़ आपको ठीक लगी है लगती है तो उसकी तरफ आपको एक कदम बढ़ाना चाहिए और अधिक समझने के लिए अपनी जिज्ञासा बनाना चाहिए और थोड़ा समय लगाना चाहिए तो मुझे लगता है कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा श्रेष्ठ को स्वीकार करने का दबाव ही कंफ्यूजन है श्रेष्ठता को देख लेने के बाद श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए जो कुछ भी हम हाथवा मारते रहते हैं उसी का नाम कन्फ्यूजन है ठीक है चलिए